हाँ ये सदगुरु की महिमा है कि संसार में सदगुरु ही परम पूज्य है और उसकी जिस पर कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाएगा अर्थात वह इस भौसागर से पार जा सकता है तो, कह रहे हैं कि सद में गुरु समान नहीं था इस संसार में गुरु के समान कोई दाता है ही नहीं गुरु के समान कोई दाता नहीं दाता तीन तरह के होते यानी दान देने की प्रक्रिया तीन तरह की है पहला तरीका यह है कि कोई भी वस्तु किसी दूसरे को एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जाए जैसे पैसा या कोई वस्तु कपड़ा या तो उसमें दाता देता है दूसरे के हाथ में एक हाथ से दूसरे हाथ को दिए जाते है जिसका माध्यम वस्तु होता है ये पहले कैटेगरी के दाता हैं जिसका माध्यम वस्तु होता है इसमें क्या है जैसे कोई भिखारी आता है कोई भूखा आता है भूख से परेशान है जो दिन एक दिन करता है चार दिन करता है लेकिन आपके पास आकर कहता है कि हमें कुछ खाने को दीजिए तो आप भोजन देते हैं उसको और वो भोजन खाता है उसको आनते हैं उसकी भी भूख मिट जाती है तो वो भूख मिटी तो कुछ समय के लिए मिटी, 12 घंटे 24 घंटे फिर भूख लगेगी तो ये प्रथम कैटेगरी में है फिर कहीं से मान सकता हूँ प्रथम कैटेगरी में इसको मानते हैं दूसरा होता है दाता जैसे शिक्षक किसी को बहुत कोई व्यक्ति बहुत चिंतित है परेशान है किसी बात को लेकर लेकिन उसमें कोई समझदार व्यक्ति मिल जाता है तो शब्द के माध्यम से उसे समझाता है कदाचित उसकी चिंता समाप्त हो जाती है तो शांति उसे मिल जाए अब इसमें ए, ए, बोल माध्यम जो है वाणी होती है शब्द होता है जिसके माध्यम से दाता बोलकर कर श्रोता को शुरू देता है अर्थात वो कान के माध्यम से सुनता है तो उसके अंतर में शांति प्राप्त होती है। और उसकी चिंता दूर हो जाए शिक्षक वर्ग भी इसी में आता है वो बाणी के माध्यम से कोई सवाल है कोई परेशानी है कोई पाठ है तो उसे बाणी के माध्यम से बोलकर ही समझाता है सुनाता है फिर जो अज्ञान अंधकार है किसी भी विषय का तो वो दूर हो जाता है ये थोड़ा उससे उच्च का है श्रेष्ठ गा क्योंकि जो बात समझ में दिया गई तो जीवन पर्यंत वो समझ में आती है तो यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में आ गया तो भूले जाने तो जीवन पर याद रहेगा है ना ये दूसरी कैटेगरी के दाता हूँ तीसरी कैटेगरी के दाता है सदगुण जो सबसे सर्वोच्च उसमें पहले में आपने देखा कि माध्यम वस्तु था एक हाथ से दूसरे हाथ को दिया जाता है दूसरे में माध्यम वाणी होती है शब्द होता है जो एक मुख से दूसरे की जो है कर्ण तक दिया जाता है जिसे सुनकर अपने हृदय में आत्मसात करता है और तीसरा जो दाता होता है वो मात्र सदगुरु होता है सदगुरु शरीर नहीं शरीर होते हुए भी वह शरीर। सदगुरु दिव्य प्रकाश है आत्मा है दिव्य ज्योति है अब सदगुरु जो सत्संग में दान करता है तो वो अपने प्राण का ध्यान करता है यानी दिव्य ज्योति को निकालकर साधक के अंदर प्रविष्ट कराता है थोड़ा गुण रहस्य है ये ये केवल देखने में नहीं आता है। दाता तो समझता ही समझता है लेकिन जो लेने वाला है कुछ दिन तो उसके समझ में नहीं आता लेकिन जो ही इसमें अग्रसर होता है तो समझ में आने लगता है कि नहीं कुछ मिल रहा है लग रहा है लेकिन जब वो भी अपने स्वरूप को प्राप्त होता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं हमें कुछ मिलता रहा है इसलिए आज हम इसे सीखेंगे उसी प्रकार जैसे बच्चे को जो भूख लगती है तो बस रोता है उसको कुछ पता नहीं चलता है छोटा बच्चा तो रोता है तो माँ ये समझ लेती है कि लग रहा है इसको भूख लगती तो माँ जो है उसको दुग्धपान कराती है अपना दुग्धपान कराती है यदि बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो बाहर से भी गाय भैंस के दूध उसका भी पान कराती है तो उसको कुछ नहीं पता है कि मैं दूध पी रहा हूँ उसको पता नहीं कि मैं दूध पी रहा हूँ बस वो भूख मिल गई समझ जाएगा कुछ मिल गया अब रो उसका थोड़ा बंद हो जाएगा लेकिन वो बच्चे की स्थिति में नहीं समझ पाता है लेकिन जब बड़ा होता है कुछ समझदार होता है तो समझ में आता है कि नहीं माँ ने मुझे दूध पिलायादि वो बलिष्ठ हो जाए परवान हो जाए तो माँ ने दूध पिलाया या समझ में समझदार हो जाए तो भी समझ जाए कि माँ ने दूध पिलाया उसी प्रकार से इसमें भी होते साधक क्या है एक बच्चे के से, गुरु क्या है एक माता के सदी है गुरु एक माता के सदी है साधक क्या हो? बच्चे के सदी से अब उनको भूख लगती है शांति की कि चाहिए हमें शांति हमें आत्म शांति नहीं मिलता है संसार के बन दुखों से आपदाओं से परेशान व्यक्ति चिंतित व्यक्ति शांति क्योंकि सतगुरु एक शांति वृक्ष होता है और जो वहां जाते हैं उन्हें शांति ज़रूर मिलेगी सतगुरु एक सचल शांति वृक्ष है संत वो है जो स्वयं शांति में रहता है और दूसरों को भी शांति देता है इसलिए संतान सचल शांति वृक्ष होते हैं वो जहाँ रहते हैं जहाँ जाते हैं शांति ही शांति वृक्ष है सचल शांति वृक्ष चलने वाला तो इस प्रकार से इसमें दाता सदगुरु होता है और लेने वाला क्या होता है साधक होता है शुरू में बच्चे से सदी पता नहीं चलता लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसमें पता चलता है और ये दूध पीने से वो इस भौसागर से पार हो जाएगा और उसकी चौरासी लाख का चक्र दूर हो जाएगा जन्म जन्मांतर का दुख दूर हो जाएगा तो बड़ा तो यही हुआ ना, जैसे जन्म जन्मांतर का दुख समाप्त हो जाए आवागमन से छुटकारा हो जाए चौरासी तो लाख जोनियों के बंधन से भी मुक्त हो जाए इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जग में गुरु समान नहीं है। ये हमेशा हमेशा का दुख दूर करता है ये संसार के माध्यम तो कुछ समय समय के अनुसार होता है कुछ ज़्यादा कुछ कम कुछ ज़्यादा इस तरह से होता है लेकिन ये तो सदैव के लिए हो गया तो सदैव के लिए इसलिए यहाँ पर कहना पड़ा कि जग में गुरु समान नहीं रहता तो अपना प्राण देता है तब कौन प्राण देने के लिए तैयार है इस जगत में कोई जल्दी देता है नहीं देता है ऊर्जा देता है प्राण ऊर्जा देता है वही तो ऊर्जा है जो साधक या साधकों के ऊपर पड़े हुए गिला को हटाता है और उसी से वही एक साबुन है तो जो उस पर हृदय पर पड़े पर्दों पर पर को काटता है और धीरे धीरे कार्तिक कार्तिक जब पूर्व पर्दे कट जाते हैं तो बस साक्षात्कार हो गया और कोई बहुत परेशानी नहीं है तो हमारे अंदर ही बस घूट लग गया जिसके वजह से दिखलाई नहीं दे रहा इसलिए कहना पड़ा कि जग में गुरु समान नहीं दाता इस संसार में गुरु के समान कोई दाता नहीं है वस्तु अमूलक दही मेरी सदगुरु भली बताई जाता क्या करता है अमूलक वस्तु जिसे अमूल्य निधि कहते हैं मतलब अमूलक वस्तु जिसका कि मूल ही चुकता नहीं किया जा सकता इस अर्थ में अमूलक है ये नहीं कि उसका कोई मूल्य ही नहीं है ऐसा निगेटिव नहीं है अमूलक इनवेलिएबल जो होता है अमूल्य अर्थात जिसकी कीमत ही नहीं आप अप्राण की क्या कीमत हो सकती है कोई कीमत है क्या कोई कीमत कीमत कोई अदा ही नहीं कर सकता करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपया देकर क्या कोई प्राण को रोक सकता है बचा सकता है तो वो अमूल्य है इसलिए कहा गया कि वस्तु तो अमोलक दई मरी सतगुरु भली बताई बाता ये अमोलक वस्तु तो सतगुरु प्रदान करता है और अच्छी बातें भली बातें बताकर जीव को सजमार पर लगाता है ताकि वो अपने निज घर में जा सके काम और क्रोध कैद कर रखो और मोह ना था तो इस मार्ग में इस संसार के सबसे बड़े ग्राह काम क्रोध लोह मोह अहंकार ही जो व्यक्ति इनकी बसीभूत होता है वह चौरासी का प्राणी है और जो इनको अपने बसीभूत कर लेता है वह भवसागर से परे अमर लोक का प्राणी है वो अमृत देश का प्राणी है मुख्य बात इन्हीं की है यही संसारिक विषय है जो हर जीव मात्र को अपने चक्कर में अफसाए है रखते हैं इस संसार का वो प्राणी विशेषकर मनुष्य को फँसाए है रखते हैं ताकि वह चौरासी का प्राणी बना रहे लेकिन सदगुरु के इसी अमृत जड़ी से जो दिव्य प्रकाश रूपी अमृत जड़ी है जो दिव्य प्रकाश रूपी वो प्राण ऊर्जा है जो शक्ति है उसी से ये सब बेहोश होते हैं ये सब मानते हैं ये बस में आते हैं निरंतर अभ्यास के द्वारा क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि पाँच नाग पचीस नगिनियाँ ना आसूंगत तुरत मरी गुरु गुरुमोहिदीनी अमृत नाम जड़ी ये अमृत नाम जड़ी है अर्थात ये दिव्य ऊर्जा अमृत है जो किसका कभी नाश नहीं होता इसलिए इसे अमृत कहा गया है ये अमृत जड़ी जिनके पास हो जाती है बस उसी जड़ी से ये नाग जो पांच तो है काम क्रूद लो मोहकार और पच्चीस प्रकृतियाँ ये सभी नागिन हैं और इसकी सुंगती सी ही ये सब शांत पड़ जाते हैं मूर्छा में आ एक रहे हैं। जाते एकदम मूर्छित रहेंगे शांत हो जाए अब इनका मूर्छा में आना ही हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त करता है जब तक हम इनके बसीभूत रहते हैं तब तक हम अपने निस्वरूप व आत्मा परमात्मा को नहीं देख सकते जब ही ये शांत हो जाएंगे फिर हमें अपना निस्वरूप दिखलाई देने लगेगा क्योंकि भौसागर का मतलब है जहाँ काम को जो लोग मोहन खा और जहाँ ये नहीं है वहाँ अमृत सागर है फिर अपना निज घर है जहाँ ये हैं जो इनकी बसीबूत है तो वो में है जो इनको बस करके हैं फिर अमृत सागर में बस दरिए अंतर हैं जो इनके बसीभूत है सोया हुआ है और जो इनको बसीभूत करके रखा है जाग गया है यही तो अंदर है यहाँ जैसे सोया है तो दूसरी दुनिया है स्वप्न की दुनिया है बड़ा बड़ा सपना दिखता है लेकिन जागता है तो दुनिया बदल जाती है अब तमाम घर मकान भक्ति पेड़ पौधा बाग बगीचा ये दिखने लगते हैं और स्वप्न वाली दुनिया में क्या दिख रहा था दूसरा सपना दिख रहा है न? जगेगा उसी जगह पर तो फिर दुनिया बदल जाएगी सोया है तो दुनिया दूसरी देख रहा इसी तरह संसार के समस्त प्राणी इस मोह माया काम को लोभ मोह इस ज्ञान की रात्रि में इनका सपना सजोते हैं धन दौलत कुटुंब को विलत ये नींद में है बेहोश है सोए जब जाग जाएंगे दुनिया बदल जाएगी अच्छा अमृत सागर में चले जाएंगे और संसार को पहले की अपेक्षा कहीं अच्छे ढंग से सेवा करेंगे इसलिए कि पहले व्यक्ति या वस्तु समझ के सेवा करते थे अब तो जब बोध हो जाएगा परमात्मा समझ के सेवा करेंगे इसमें भी तो परमात्मा है उसमें तो व्यक्ति समझकर मुर्गा खसी को काट कर खाना भी शुरू कर देगा लेकिन जाग जाएगा तो कैसे काटेगा आत्मा आत्मा की हिंसा नहीं करती वो देखेगा कि इसमें भी परमात्मा ही है मैं ही हूँ तो फिर कैसे काटो है कि नहीं बात ये सत्य है इसलिए इन्होंने कहा कि काम क्रोध लोभ मो आदि को सदगुरु की दिव्य जड़ी से मैंने वो मूर्छित कर दिया जाता है सदगुरु मूर्छित कर देता है चौरासी काल करे सो आज काल करे सो हाल ही कर ले आ, फिर न मिले यह सा तो कबीर साहब कहते हैं कि अब जन तुम सत्संग में आओ आज नहीं काल काल नहीं परसों काल काल करत बरसों बी छता है <laughs> अरे जब ये होश हो गया कि सत्संग अच्छी चीज है शुरू करो ये नहीं कि आज तो समय नहीं मिला चलिए तो कल आए कल समय नहीं मिला फिर अरे कल किसने देखा है कल कभी आता है रोज़ तो आज ही आता है है न तो रोज तो आज ही करता है इसलिए काल करें सो आज कर आज करें सो अब आप पल में प्रलय होता है बहुरी करोगे कब तो। पल में तो प्रलय भी हो सकता है तो कब बहुरी करोगे कब भजन करोगे कल तो कभी आता नहीं इसलिए तुरंत कभी निर्णय ले लिया है कि हमें ये करना है तो उसको शुरू करो तो आप संसार का काम हो चाहे अध्यात्म करता यदि करना है तुरंत करो उसमें खींचता नहीं आज कल पर कल पर मत चढ़ो कल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा इसलिए तो कहते हैं कि काल करे शोर हाल ही कर ले फिर न मिले साथ था क्योंकि संतों का साथ बड़ी सौभाग्य से मिलता है पता नहीं कैसे जब मिल गया है तो उसका सदुपयोग करो फिर ये साथ मिले या न मिले फिर महंगा पड़ जाए चौरासी में जाए गिरोगे भूख तो दिन हो रहा था अभी साथ नहीं करते हो तो चौरासी में जाना ही जाना है वो तो पॉलिसी ही नहीं है चौरासी में जाए के गिरोगे और नाना फिर जोनियों में जाकर कष्ट पर कष्ट हो गए आज मनुष्य आराम से कुछ हैं लेकिन सभी मनुष्य कोई भी मनुष्य आराम से नहीं कोई भी शांति यदि वो करोड़पति है तो भी शांत लोग अंदर में अशांति और भिखारी तो भिखारी है ये वो तो अशांति में नहीं लगे है ना तो इस तरह से शांति केवल संतों के पास ही मिलती है यदि उनके पास कुटिया में कुछ नहीं है तो भी वो शांत और ज़रूरत हो जाएगी तो बारात खिला <laughs> ये स्थिति होती है कि नहीं वो हैविंग नथिंग हियर आर कुछ भी ना रखते हुए सब कुछ होता है जैसे भारद्वाज ऋषि के यहाँ जब भरत जी गए थे तो कुटिया में कुछ नहीं था कुछ वो खाने को कु नहीं था अरे क्या खाने की अरे कहीं से मांग लिए काम चल गया काम कत है ना तो इस तरह से कुछ भी नहीं था लेकिन जब पौधवासी गए वहाँ तो देखिए कि तो पूरा है तो वहाँ आराम कर ले तो क्या करेगा अब भाई वहाँ पर तो थोड़ा सा प्रार्थना करनी पड़ती है और दिव्य सकती है अब तमाम आगे दो तो सिद्धियाँ आगे अस पूरा भोजन तैयार रेडीमेड खाली पाँच वर्ष में तैयार होगा पूरा बेड बिस्तर लग गया कल्पवृक्ष काम ये सब सिद्धियाँ होती हैं जो है ऋषु के पास थी ऐसा हो गया कल्पधेनू काम धेनु कल्प ये सब सिद्धियाँ जो कोई भी चीज़ को तुरंत ला देती है लेकिन संतों को इन सिद्धियों से कोई जरूरत नहीं होती है हाँ हाँ वही चीज़ हुआ चलिए ठीक है आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि चौरासी में पड़ोगे तो क्यों चौरासी में पड़ोगे आज आदमी हो कल कुत्ता भी हो सकता है, सुअर भी गधा भी बिन्डी भी ऊट भी कुछ भी हो सकते हैं तो फिर कष्ट तो होगा ना तो कपड़ा उतार देने से क्या कपड़ा हटा दिया जाए तो व्यक्ति में परिवर्तन हो जाता है नहीं होता है उसी प्रकार से व्यक्तित्व वही रहता है तो शरीर एक कपड़ा है उसमें पहनने वाला आत्मा है जो जीवात्मा बनते है अब शरीर मान लो मिट जाए जीवात्मा निकल जाए तो जीवात्मा में तो परिवर्तन नहीं होगा अब जब ही शरीर छोड़ करके जीवात्मा निकलती है तो कर्मानुसार अपना भोग भोगने के बाद फिर दूसरा शरीर धारण करती है दूसरा कपड़ा पहन लेती है जैसे आज कोई कपड़ा फट गया तो हम दूसरा सिला लेते हैं फिर वो भी फट जाएगा तो तीसरा सिलाएंगे वो भी फटेगा तो चौथा सिलाएंगे सिलाते ही रहते ऐसी जब ये जीवात्मा निकलती है और बग़ैर ज्ञान के निकलती है बिना अपने पहचान के निकल जाती है तो चौरासी लाख में आना ही आना है, है। और फिर विभिन्न कपड़े पहनेगी आज आदमी का पहना कल शीर का पहनेगा परसों हाथी का पहनेगा फिर कुत्ता का भी पहनेगा और शुगर का भी पहनेगा तमाम जोड़ियों में जाएगा कीट पतंगा में भी जाएगा मछली जलचर्जीव भी बनेगा नवचर्जीव भी बनेगा सब बनेगा तो क्यों न हम इस से अलग हो जाए ताकि फिर कभी आना ना पड़े बस इसी जीवन में महामृत्यु को प्राप्त हो जाए कभी मरना ना पड़े तो इसलिए ये सब बातें जो है आवश्यक हैं इसलिए अंत में कहते क्या हैं कि शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर ले संतन सा ये सब संतों की जो वाणी है वो बार बार कहीं भी आप पढ़िए किसी संत की बात या गीता कुरान बाइबिल कुछ भी पढ़िए लेकिन सब में यही बात कही गई है कि सदगुरु की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति इस भावसागर से पार जा सकता है संतों का साथ ही उसे इस भावसागर से मुक्ति दिला सकता इसलिए कह रहे हैं कि शब्द पुकार पुकार कहते हैं कर ले संतन सा था तुम संतों का साथ कर लो और तब सुमरन बंदगी कर साहिब की काल नवाम माता यदि तुम सदगुरु की सुमरन बंदगी करते हो तो काल भी एक बार आएगा तो मातम आएगा प्रभु चलने का समय आ जाए तो ठीक है चलो हमारे यदि समय आ ही गया है नियत में तो मैं आ रहा हूँ चलो तो जाएगा तो चला जाएगा अपना ये शरीर परित्याग करेंगे और भी लेंगे काम खत्म तो इस तरह से ये चीज़ है तो पर्दा खोल मिले सदगुरु से आ, उतरो उतर पारा इसलिए पर्दा खोल कर सदगुरु सुनो पूरे हृदय से पूरी आस्था से पूरे विश्वास के साथ यदि सदगुरु से मिलते हैं सदगुरु की बताए मार्ग से चलते हैं उनके द्वारा दिव्य साबुन जो दी जाती है वही साबुन जो है आपके हृदय पटल पर पड़े जो कुसंस्कार या सुसंस्कार की काली है या तीनों शरीरों का पर्दा पड़ा हुआ है उसे वह साफ करता है। और जिस दिन पर्दा साफ हो जाएगा तो आप स्वयं गुरु हो जाएंगे आप स्वयं प्रकाश हो जाएंगे फिर प्रकाश की जरूरत प्रकाश तो हो इसीलिए गुरु गुरु बनाते हैं ताकि फिर कभी फंसना ना पड़े है न